महाभारत कर्ण पर्व चतुस्त्रिंशोध्याय दुर्योधन का शल्य को शिव के विचित्र रथ का विवरण सुनाना और शिवजी द्वारा त्रिपुर वध का उपाख्यान सुनना एवं परशुराम जी के द्वारा कर्ण को दिव्य अस्त्र मिलने की बात कहना दुर्योधन उवाच पितृदेवर्षि संघेभ्यो भय दत्ते महात्मना संकरं प्राह शकर ब्रह्म लोकहित दुर्योधन बोला राजन परमात्मा शिव ने जब देवताओं पितरों तथा ऋषियों के समुदाय को अभय दे दिया तब ब्रह्मा जी ने उन भगवान शंकर का सत्कार करके यह लोक हितकारी वचन कहा तवाति सरका देवे स प्राजापत्य मिदम पदम मयाधिता दत्त दान बेभ्यो महान देवेश्वर आपके आदेश से इस प्रजापति पद पर स्थित रहते हुए मैंने दानो को एक महान भर दे दिया है तान अति मरिया संघर्त अर्तिमृते भूत भव्ये सवेशा प्रत्यदे उस वर को पाकर वे मर्यादा का उल्लंघन कर चुके हैं भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी महेश्वर आपके सिवा दूसरा कोई भी उनका संघार नहीं कर सकता उनके वध के लिए आप ही प्रतिपक्षी शत्रु हो सकते हैं सम देव प्रपन्दा जाचताम चिवोकाम गुरु प्रसाद स दान वन जय शंकर देव हम सब देवता आपकी शरण में आकर याचना करते हैं देवेश्वर शंकर आप हम पर कृपा कीजिए और इन दानुओं को मार डालिए तत्प्रसादाजगत सर्व सुखमय धतमान शरण्यस्तमोके सरणम गानद आपके प्रसाद से संपूर्ण जगत सुखपूर्वक उन्नति करता आया है लोकेश्वर आप ही आश्रय दाता है इसलिए हम आपके शरण में आए हैं स्थाणुर्वाच हंतव्या शत्रे युष्माक मे मति नई कबुस हे हंतु बल स्थायी सुरद्रिश भगवान शिव ने कहा देवताओं मेरा ऐसा विचार है कि तुम्हारे सभी शत्रुओं का वध किया जाए परंतु मैं अकेला ही उन सब को नहीं मार सकता क्योंकि वे देवद्रोही दैत्य बड़े बलवान हैं तेजोयम यम संगता सर्वे मदीय नारद तेजसा जयधम युधिता शत्रु संघता ही महाबला अतः तो तुम सब लोग एक साथ संघ बना मेरे आधे तेज से पुष्ट हो युद्ध में उन शत्रुओं को जीत लो क्योंकि जो संगठित होते हैं वे महान बलशाली हो जाते हैं देवा उचहु अस्मत्जो बलम जावत तावत दिगुण मा हे सामान जन्मां मन्या मो दृष्ट तेजो बलाहिते देवता बोले प्रभो युद्ध में हम लोगों का जितना भी तेज और बल है उससे दूना उन दैत्यों का है ऐसा हम मानते हैं क्योंकि उनके तेज और बल को हमने देख लिया है स्थानुर्वाचन व्या सर्वतः पापा ये युषमा स्वराधिन मम तेजो बला सर्वान्यघ्न तथा भगवान शिव बोले देवताओं जो पापी तुम लोगों के अपराधी हैं वे सब प्रकार से वध के ही योग्य हैं मेरे तेज और बल के आधे भाग से युक्त हो तुम लोग समस्त शत्रुओं को मार डालो देवा उचह विभर तुम भवतोर्धम तू नक्ष महेश्वर सर्वे सामनो सर्वेम नो बला नमे अजात्र देवताओं ने कहा महेश्वर हम, हम आपका आधा बल धारण नहीं कर सकते अतः आप ही हम सब लोगों के आधे बल से युक्त हो शत्रु का वज कीजिए स्थान यदि शक्ति नुम माम कमबल अहमेतान्याद भगवान शिव बोले देवगण यदि मेरे बल को धारण करने में तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो मैं ही तुम लोगों के आधे तेज से परिपुष्ट हो इन दैत्यों का वध करूंगा तथत देव तय रुक्त राज सत्यम अर्धमा तेज साधिको भगवत निपेट तर देवताओं के ने देवेश्वर भगवान शिव से तथास्तु कह दिया और सबके तेज का आधा भाग लेकर वे अधिक तेजस्वी हो गए स तू देव बले नासेभ्यो बलवत्तर महादेव इति तत प्रभृत शकर वे देव बल के द्वारा उन सब की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए इसलिए उसी समय से उन भगवान शंकर का महादेव नाम विख्यात हो गया ततो तथो ब्रवीण महादेव धनुष अनुशा भी रथे नाजता तत्पश्चात महादेव जी ने कहा देवताओं मैं धनुष बाण धारण करके रथ पर बैठ युद्ध स्थल में तुम्हारे उन शत्रुओं का वध करूँ अतः तुम लोग मेरे लिए रथ और धनुर्बाण की खोज करो जिसके द्वारा आज इन दैत्यों को भूतल पर मार गिरा देवा उचु मूर्ति सर्वासम त्रैलोक्य ततस्त रखम ते कल्पय श्यादेवेश सुवर्चस तथा बुध्वाहीत विश्वर्म कर शुभ देवता बोले देवेश्वर हम लोग तीनों लोगों के तेज की सारी मात्राओं को एकत्र करके आपके लिए परम तेजस्वी रथ का निर्माण करेंगे विश्वकर्मा का बुद्धि पूर्वक बनाया समकल्पयन विष्णु सोमम हता चे सुम समकल्पयन तदनंतर उन देव संघो ने रथ का निर्माण किया और विष्णु चंद्रमा तथा अग्नि इन तीनों को उनका बाण बनाया सिंह अग्निर्भुवास्य भल्ल सोमो विषापति कुडमलश्चावद विष्णु तस्ोवर तथा प्रजानाश उस बाण का सिंह गाठ अग्नि हुए उसका भल्ल फल चंद्रमा हुए और उस श्रेष्ठ बाण के अग्रभाग में भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हुए रथम वसुन्धरा देवीं पर्वत वन सपर्वत बड़े बड़े नगरों से सुशोभित पर्वत वन और दीपों से युक्त प्राणियों के आधारभूता पृथ्वी देवी को उस समय देवताओं ने रथ बनाया मंदर पर्वता जंघा तस्दिश्च परिवार तो मंद्राचल उसरथ का धुरा था महानदी गंगा जंघा धुरेल का आश्रय बनी थी दिशाएं और विदिशाएं उसरथ का आवरण थी ईशा नक्षत्र वंश सेुगोत कुथे दुकु अपिष्ठान हिमवान मिध्य पर्वत उदयस्ताव अधिष्ठान गिरी चक्रो सुरोत्तम नक्षत्रों का समूह ईसा दंड हुआ और कृतयुग् ने जुए का रूप धारण किया नागराज वासुके उस रथ का कुबर बन गए थे हिमालय पर्वत अपस्कर रथ के पीछे का काठ और विंध्याचल ने उसके आधार काष्ठ का रूप धारण किया उदियाचल और अस्ताचल दोनों को उन श्रेष्ठ देवताओं ने पहियों का आधारभूत काष्ठ बनाया समुद्र धान वालय उत्तम सप्तर्षि शिमंडलम च रथ सी परिष्कर दानो के उत्तम निवास स्थान समुद्र को बंधन रज्जु बनाया सप्तर्षियों का समुदाय रथ का परिष्कर अर्थात चक्र रक्षा आदि का साधन बन गया गंगा सरस्वती उपस्करो गंगा, सरस्वती और सिंधु इन तीनों नदियों के साथ आकाश युक्त त्रिवेणु धूर, का भाग हुआ उस रथ के बंधन आदि की सामग्री जल तथा संपूर्ण नदिया थी अहो अनुकर दिन और उस रथ का अनुकर्ष अर्थात नीचे का काष्ठ बन गयी चमकते हुए ग्रह और तारे भरूथ अर्थात रथ की रक्षा के लिए आवरण हुए धर्मार्थ काम संयुक्त त्रिवेणुम दारू बंदुरुद घंटा पुष्प फलोप त्रिवोणी तुल्य धर्म अर्थ और काम तीनों को संयुक्त करके रथ की बैठक बनाया फल और फूलों से युक्त औषधियों एवं लताओं को घंटा का रूप दिया सूर्या चंद्रम सौ कृत रथवरो पर रात्र शुभ उस श्रेष्ठ रथ में सूर्य और चंद्रमा को दोनों पहिए बनाकर सुंदर रात्रि और दिन को वहाँ पूर्व पक्ष और अपर पक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया दस नागपतिशा धृतराष्ट्र मुखा सदा योगी चक्रुनागा निस्वसनों महोरगा धृतराट् आदि दस नागराजों को भी इस दंड में ही स्थान दिया फुफकारते हुए बड़े बड़े सर्पों को उस रथ के जोत बनाए ध्यान युगम युग चरमा संवरतक बलाहकान काल पृष्ठोतन हुष करकोटक धनंजयऊ इतरे चा भुवन्नागाया बाल बंदना दिश्च प्रथवाम द्वलोक को भी जुए में ही स्थान दिया प्रणय के मेघों को युगचर्म बनाया काल पृष्ठ नहुस कर्कोटक धनंजय तथा दूसरे दूसरे नाग घोड़ों के केसर बांधने की रस्सी बनाए गए दिशाओं और विदिशाओं ने रथ में जुते हुए घोड़ों की बागडोर का भी रूप धारण किया संध्याम धृति च मेधा चिति सन्नतिमेच ग्रहनक्षत्रा भी चर्मचित्रृति मेधा स्थिति और शन्नति सहित आकाश को जो ग्रह नक्षत्र और तारों से विचित्र करता है, चर्म रथ का आवरण बनाया। शोभावराने वाली मनुमतिम कुहुमरा काम चुब्रता योगी चक्रुर्वाहां रोहका इंद्र वरुण यम और कुबेर इन चार लोकपालों को देवताओं ने विशरथ के घोड़े बनाए सिनी वाली अनुमति कुहु तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली राका इनके अधिशास्त्री देवियों को घोड़ों के जोते का रूप दिया और इनके अधिकारी देवताओं को घोड़ों की लगामों के काटे बनाया धरम सत्यम तपोर्धिस्त रश्म अम मन सी परीरथ्या सरस्वती नावर्णाश्द पता पवनेता विदुद्दींद्रधनुन रथम दीप्त व्यदीपय धर्म सत्य तप और अर्थ इनको वहां लगाम बनाया गया रथ के आधार भूमि मन हुआ और सरस्वती देवी रथ के आगे बढ़ने का मार्ग थी नाना रंगों के विचित्र पताकाएं पवन से प्रेरित होकर फहरा रही थी जो बिजली और इंद्रधनुष से बंधे हुए उस देदीप्यमान रथ की शोभा बढ़ाती थी का से कार्य घोड़ों का चाबुक हुआ और गायत्री उस रथ के ऊपरी भाग की बंधन रज्जु बनी यो यज्ञ विहि पूर्व ईशान से महात्मन सावित्री ज्याम पूर्व में जो महा, मत, महात्मा महादेव जी के यज्ञ में निर्मित हुआ था वह संवत्सर ही उनके लिए धनुष बना और सावित्री उस धनुष की महान टंकार करने वाली प्रत्यंशा बनी दिव्यम चर्म विहित महारहम रत्न भूषितम अभेद्यम ब्रजस्क काल चक्र बहिष्कृतम महादेव जी के लिए एक दिव्य कवच तैयार किया गया जो बहुमूल्य रत्नभूषित रजोगुण रहित अथवा धूल रहित स्वच्छ अभेद्य तथा कालचक्र की पहुष से परे था ध्वजये मनक पर्वत पता का शाभवन मेघा तड़ सलंकृता रे जो रो मध्यस्थाम ज्वलंत इव पापका कांत्यमान कनक में मेरू पर्वत रथ के ध्वज का दंड बना था बिजलियों से विभूषित बादल ही पताकाओं का काम दे रहे थे जो यजुर्वेदी ऋत्विजों के बीच में स्थित हुई अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे क्लिप्त सूतम रथम दृष्ट् विस्मृता देवता भुवन सर्वोक तेजान से दृष्टि युक्त निवेदया मासदेवास्त महात्म मान्यवर वरत क्या था संपूर्ण जगत के तेज का पुंज एकत्र हो गया था उसे निर्मित हुआ देव संपूर्ण देवता आश्चर्यचकित हो उठे फिर उन्होंने महात्मा महादेव जी से यह निवेदन किया रथ तैयार है एवं महाराज तस्कते रथ सत्तमे देमर्दने स्ुधान भुक्षा दुर ध्वज स्थापयामा सोवृषम पुर सिंह महाराज इस प्रकार देवताओं द्वारा शत्रुओं का मर्दन करने वाले उस श्रेष्ठ रथ का निर्माण हो जाने पर भगवान शंकर ने उसके ऊपर अपने मुख्य मुख्य अस्त्र शस्त्र रख दिए और ध्वजदंड को आकाश व्यापी बनाकर उसके ऊपर अपने वृषभ नंदी को स्थापित कर दिया ंड काल्ड रुद्रदंड तथा ज्वर परिसारोता तत्पश्चात ब्रह्मदंड काल दंड रुद्रदंड तथा ज्वर ये उस रथ के पार्शुरक्षक बनकर चारों ओर शस्त्र लेकर खड़े हो गए अथर्वात्म ऋग्वेद साम पुराणम पुराण पुरसराम अथर्वा और अंगिरा महात्मा शिव के उस रथ के पहियों की रक्षा करने लगे ऋग्वेद सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए इतिहास हास झजुर्वेद पृष्ठरक्ष बभूवत दिव्यावाच विद्या इतिहास और झजुर्वेद रक्षक हो गए तथा तो दिव्य वाणी और विद्याएं पार्श्ववर्ती बनकर खड़ी हो गई स्त्रोत्र राजेन्द्रवसत्कार तथा ओंकारच मुखे राज नती सोभा करो भवत राजन स्तोत्र कवच आदि वजत्कार तथा ओंकार ये मुख भाग में स्थित होकर अत्यंत शोभा बढ़ाने लगे विचित्र मृतुभ धनु छाया में धनुर्जाक्षया चहो ऋतुओं से युक्त संवत्सर को विचित्र धनुष बनाकर अपनी छाया को ही महादेव जी ने उस धनुष की प्रत्यंचा बनाई जो रणभूमि में कभी नष्ट होने वाली नहीं थी कालो ही भगवान रुद्र तो धनु तस्मा द्रौद्री कालरात्रि धनुष भगवान रुद्र ही काल है अतः काल का अवयभूत संवत्सर ही उनका धनुष हुआ कालरात्रि भी रुद्र का ही अंश है अतः उसी को उन्होंने अपने धनुष की अटूट प्रत्यंचा बना लिया ईशुच्चा भवदिष्णुर्ज्वलन सोम एव अग्निोम कृष्णम वैष्णवम चोच्य जगत भगवान विष्णु अग्नि और चंद्रमा ये ही बाण हुए थे क्योंकि संपूर्ण जगत अग्नि और सोम का ही स्वरूप है साथ ही सारा संसार विष्णु अर्थात विष्णु में भी कहा जाता है विष्णुच्चात्मा भगवत भवश्यामृत तेज तस्मा धनुर्ज्या संस्पर्शम अमित तेजस्वी भगवान शंकर के आत्मा है विष्णु अतः वे दैत्य भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा एवं बाण का स्पर्श न कर सके तस्म सरे तिमोा भृगवंगिरो मनुभव क्रोधाग्निमति दुस्सह महेश्वर ने उस बाण में अपने सह्य एवं प्रचंड कोप को तथा तो भृगु और अंगिरा के रोष से उत्पन्न हुई अत्यंत दुस्सह क्रोधाग्नि को भी स्थापित कर दिया स नील लोहितो धूम्र कृतिवासा भयंकर आदित्यायुत संकाश देवताओं को अभय तथा दैत्यों को भय देने वाले सहस्रो सूर्यों के समान तेजस्वी नील लोहित भगवान शिव तेजो मय ज्वाला से आवृत हो प्रकाशित होने लगे दुस्ताव्यानोजेता हंता ब्रह्म दुसा हरह नि च हंता चर्मा जिस लक्ष्य को मार गिराना अत्यंत कठिन है उसको भी गिराने में समर्थ विजयशील ब्रह्मद्रोहियों के विनाशक भगवान शिव धर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्यों की सदा रक्षा और पापियों का विनाश करने वाले हैं प्रमाथिर भीमीमरूपयी भी भी मनोज विभाग साणु तेवात्मा गुण उनके जो अपने उपयोग में आने वाले पाले रथ आदि उपकरण थे वे शत्रुओं को मत डालने में समर्थ बलशाली भयंकर रूपधारी और मन के समान भेगवान थे उनसे घिरे हुए भगवान शिव की बड़ी शोभा हो रही थी तत्ान समाश्रित शम्बेश जंगमा जंगम राजन सुशोभे दर्शन उनके पंचभोज स्वरूप अंगों का आश्रय लेकर ही उस अद्भुत दिखाई देने वाला सारा चराचर स्थित एवं है कवची सह सरासनीम दिव्यम सोम विषमअ् संभवम उस रथ को जुता हुआ देख भगवान शंकर कवच और धनुष से युक्त हो चंद्रमा विष्णु और अग्नि से प्रकट हुए उस दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए सदा देवा चक्रे सप्तम राजन, राजन प्रभु उस समय देवताओं ने पवित्र सुगंध बहन करने वाले देवश्रेष्ठ वायु वाय। को उनके लिए हवा करने के काम पर नियुक्त किया तमाशाया महा सयन दैवतान्य आरोह तदा य कंपयन मेदनी तब तो महादेव जी दानवों के वध के लिए प्रयत्नशील हो देवताओं को भी डराते और पृथ्वी को कंपित करते हुए से उस रथ को थाम कर उस पर चढ़ने लगे तमुरुक्षम देवे संतुष्टो पर गंधर्वा दथवा सरसा गणा देवेश्वर शिव रथ पर चढ़ना चाहते हैं यह देखकर महर्षियों गंधर्वो देव समूहों तथा अप्सराओं के समुदायों ने उनकी स्तुति की ब्रह्मी सूयमान वंद्यमान बंद तथैव तथैवापसरसा वृंदे नृत्यको विद्य स शोभम वरद खड्गी बाणी सरासलि हसनिवाब्रवीद देवान्थी को द्वारा प्रशंसित वंदीजनों द्वारा वंदित तथा नाचती हुई नृत्यकुशल कुशल से सुशोभित होते हुए वरदायक भगवान शिव खड्ग बाण और धनुषले देवताओं से हंसते हुए से बोले मेरा सारथी कौन होगा तमब्रुवदेव गण आय भवान सभवेश देवेश सारथी संशय कर देवताओं ने उनसे कहा देवेश आप जिसको इस कार्य में नियुक्त करेंगे वही आपका सारथी होगा इसमें संशय नहीं है श्रेष्ठ तरोही तम सारथि कुरु ध्व स्वयं संचित्यमाचिर तब महादेव जी ने फिर कहा तुम लोग स्वयं ही सोच विचार कर जो मुझसे भी श्रेष्ठतर हो उसे मेरा सारथी बना दो विलंब न करो एक तत्श्रुवा तथो देवाक्य मुक्त महात्मना गिताम देवा प्रसाद बचो ब्रुवन उन महात्मा के कहे हुए इस वचन को सुनकर सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें प्रसन्न करके इस प्रकार बोले यथाकथित्रिदशा निग्रहे तथा चतम अस्मा प्रसन्नो नो देव देव देवशत्रुओं का दमन करने के विषय में आपने जैसे कहा था वैसा ही हमने किया है भगवान शंकर हम लोगों पर प्रसन्न है रसोस्मा विचित्रायुधि तस् रथोत्सवे हमने उनके लिए विचित्र आयुधों से संपन्न रथ तैयार कर दिया है परंतु उस उत्तम रथ पर कौन सारथी होकर बैठेगा यह हम नहीं जानते हैं तस्माद् तस्माधीयता कश्चि सारथी देव सतम सफलाम ताभो अतः देवश्रेष्ठ प्रभु आप किसी को सारथी बनाइए देव आपने हमें जो वचन दिया है उसे सफल कीजिए एवं भगवान तुम हर भगवान आपने पहले हम लोगों से कहा था कि मैं तुम लोगों का हित करूंगा अतः उसे पूर्ण कीजिए सदैवयुक्त धामो द्रा वारां वारां पिनाक पाणी विहित्रोधा विभिषण देव हमारा तैयार किया हुआ वह श्रेष्ठ रथ शत्रुओं को मार भगाने वाला और दुर्धर्ष है पिनाक पाड़ी भगवान शंकर को उस पर योद्धा बनाकर बैठा दिया गया है और वे दानवों को भयभीत करते हुए युद्ध के लिए उद्यत हैं तथा वेदाश चतुर हयाग्रा धरा सैला चरथो महात्म नक्षत्र वंशानुगत वरूथी हरोनाभिल इसी प्रकार चारों वेद उन महात्मा के उत्तम घोड़े हैं और पर्वतों सहित पृथ्वी उनका उत्तम रथ बनी हुई है नक्षत्र समुदाय रूपी ध्वज से युक्त तथा आवरण से सुशोभित भगवान शिव उस रथ पर रथी योद्धा बनकर बैठे हुए हैं परंतु कोई सारथी नहीं दिखाई देता तत्सारथीषव्य सर्वरहित विशेषवान तत्प्रतिष्ठो रथो देव हया योद्धा तथा वेव उस रथ के लिए ऐसे सारथी का अनुसंधान करना चाहिए जो इन सब से बढ़कर हो क्योंकि रथ घोड़े और योद्धा इन सब की प्रतिष्ठा सारथी पर ही निर्भर है कवचाणी सशस्त्राणी कार्म च पितामह तो वामृते सारथि त्र न्यम पशामे वह तमि सर्वुणुक्त दैवतेको पितामह कवच शस्त्र और धनुष की सफलता भी सारथी पर ही निर्भर है हम लोग आपके सिवा दूसरे किसी को वहाँ सारथी होने के योग्य नहीं देखते हैं प्रभु क्योंकि आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है तम तो देव सको लोके तुम प्रदृता निबान देदास्वान सोपदी सत सारथिर्भवन स्वयं देव आप ही इस जगत में भागते हुए उपनिषद सहित वेद रूपी अश्वों को नियंत्रण में रख सकते हैं अतः आप स्वयं ही सारथी हो जाइए योदले सत्वन विरण अधिक सारथि कार्यो नोधि बल धैर्य पराक्रम और विनय इन सभी गुणों द्वारा जो रथी से भी श्रेष्ठ हो उसे ही युद्ध के लिए सारथी बनाना चाहिए दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर से भी बढ़कर हो सभा स्तार महान कुथ्यम अव्यय भवान अभ्यधिक नान्यो पितामह आप अक्षय सारथी कर्म कीजिए और हमें इस संकट से उभारिए आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है तम ही देवै सर्वेस्तु विशिष्टो वदताम वर सारथम तुर्ण मारुह्य सय्यक्ष परमाण् भयान जया जान बधायात्री दशदिषा वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर आप सभी गुणों से श्रेष्ठ हैं इसीलिए देव देवद्रोहियों के वध और देवताओं की विजय के लिए तुरंत रथ पर आरूढ़ होकर इन उत्तम घोड़ों को काबू में रखे तव प्रसादाद्ये रंग देव रन दैवत कंटका सानो रक्ष महाबाहो दैत्यो दे, मह तो भयाद देव आपके प्रसाद से देवताओं के लिए यह कंटक रूप दैत्य मारे जाएंगे महाभाव आप के महान भय से हमारी करें। सर्वे पूजय तेजिवे प्रभो व्यग्रता शून्य महान व्रतधारी प्रभो आप ही हमारे आश्रय तथा संरक्षक हैं। आपकी कृपा से ही समस्त देवता सर्ग लोक में पूजित होते हैं इति तेस रिलोके संतापम देवा प्रसाद या मासु सारथ्या ये तिन्ह इस प्रकार देवताओं ने तीनों लोकों के ईश्वर पिताम ब्रह्म जी के आगे मस्तक देख कर उन्हें सारथी बनने के लिए प्रसन्न किया यह बात हमारे सुनने में आई है पितामह नात्राक्यम यदुक्त है पितामह बोले देवताओं तुमने जो कुछ कहा है उनमें तनिक भी मिथ्या नहीं है मैं युद्ध करते समय भगवान शंकर के घोड़ों को काबू में रखूंगा ततः भगवान देव लोक सृष्टा पितामह मुक्त जटा भार संयम प्रम पिधायाज्जनम गाढ़ तदनंतर लोक सृष्टा भगवान पितामह देव ने जो जगत के ऊपर युक्त बात कह कर, कर अपने जटाओं के बोझ को बांध और मृगचर्म के वस्त्र को अच्छी तरह कमर, कसकर कमंडलों को अलग रख दिया तत्पश्चात वे भगवान ब्रह्मा हाथों में चाबुक लेकर तत्काल उस रथ पर जा चढ़े सारथ्ये कल्पि देव ईशान से महात्म तस्म नरोहते क्षिप्रम चंदने लोक पूजित सिरोमन भूमि ते हयावातरंग इस प्रकार देवताओं ने भगवान शंकर के सारथी के पद पर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया जब उस लोक पूजित रथ पर ब्रह्मा जी चल रहे थे उस समय वायु के समान एक सारी घोड़े धरती पर माथा टेक कर बैठ गए थे आ रु भगवान देवो दिव्यमान स्वतेजाम अभि सुन्हीं प्रतोदम च संजग्राह पिता महा। अपने तेज से प्रकाशित होते हुए भगवान ब्रह्मा ने रथारूढ़ होकर घोड़ों की बागडोर और चाबुक दोनों अपने हाथ में ले ली भगवास्थान भगवान बभासे तदास्था आरोहे तिश तत्पश्चात वायु के समान तीव्र गति वाले उन घोड़ों को उठाकर सूर्यश्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा ने महादेव जी से कहा अब आप रथ पर आरूढ़ हो ये तत तमीस महादाज विष्णु सोम आग्न संभवम आरूढ़ोह तुर्धनुषा कंपयन पर आम सब विष्णु चंद्रमा और अग्नि से उत्पन्न हुए उस बाढ़ को हाथ में लेकर महादेव जी अपने के द्वारा शत्रुओं को कंपित करते हुए उस रथ पर चढ़ गए। गंधर्वा देव संघा तथे वापस रथ पर आरूढ़ हुए देवेश्वर शिव की महर्षियों गंधर्वो देव समूहों तथा अपसराओं के समुदायों ने स्तुति की भमानो वरदी बाड़ी सरासरी प्रदीपयन रथोकान से नेजसा खडग धनुष और बाढ़ लेकर शोभा पाते हुए वरदायक महादेव जी अपने तेज से तीनों लोकों को प्रकाशित करते हुए रथ पर स्थित हो गए तथो भूयो देवे तब महादेव जी ने पुनः इंद्र आदि देवताओं से कहा शायद ये दैत्यों को न मारे ऐसा समझकर तुम्हें किसी प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिए तुम लोग असुरों को इस बाण से मरा हुआ ही समझो ते सतमता ब्रुव नद्द्वनमार भगवान्भुत्य वै देवा परां तुष्टिवा सुनकर उन्देता कह प्रभो आपका कथन सत्य है अवश्य ही वे दैत्य मारे गए शक्तिशाली भगवान जो कुछ कह रहे हैं वह वचन मिथ्या नहीं हो सकता यह सोचकर देवताओं को बड़ा संतोष हुआ तथा प्रयातो तो देवे स सर्व देवगण रथे न महता राज राजन तदनंतर जिसकी कही उपमा नहीं थी उस विशाल रथ के द्वारा देवेश्वर महादेव जी समस्त देवताओं से घिरे हुए वहां से चल चलिए स्वे सपारी महायशा नित्यबीर पर मांस भक्षे दुरासै धाव मनि समन्ताच तर्जमान परस्परम उस समय उनके अपने पार्षद भी महाजशस्वी महादेव जी की पूजा कर रहे थे शिव के वे दुर्घर्ष पार्षद नृत्य करते और परस्पर एक दूसरे को डांटते हुए चारों ओर दौड़ लगाते थे अन्य कितने ही पार्षद भूत प्रेतादिमान समी थे ऋषिय महाभागा तपोयुक्ता महागुणाह आसनसुर महादेवस्य सर्वश महान भाग्यशाली और उत्तम गुण संपन्न तपस्वी ऋषियों देवताओं तथा अन्य लोगों ने भी सब प्रकार से महादेव जी की विजय के लिए शुभाशंसा की एवं प्रयात देव ऐसे लोका नाम अभयंकरे दुष्टमा से जगत सर्व देवता नरोम नरश्रेष्ठ संपूर्ण लोगों को अभय देने वाले देवेश्वर महादेव जी के इस प्रकार प्रस्थान करने पर सारा जगत संतुष्ट हो गया देवता भी बड़े प्रसन्न हुए ऋषि तत्र देवे समो बहु सब नासन पुना पुना, राजन पुनः ऋषिगण नाना प्रकार के स्तोत्रों का पाठ करके देवेश्वर महादेव की स्तुति करते हुए बारंबार उनका तेज बढ़ा रहे थे गंधर्वाणाम सहस्राणी प्रयता उनके प्रस्थान के के समय और अरबों नाना प्रकार के बाजे बजा रहे थे ततो वर्दे प्रयाते प्रति आरूढ़ हो वरदायक भगवान शंकर जब असुरो की ओर चले तब वे विश्वनाथ ब्रह्मा जी को साधु देते हुए मुस्कुरा कर बोले या देव योदयाश्वान तंद्रित पश्य सात्रवान निघनता देव जिस ओर दैत्य हैं उधर ही चलिए और सावधान होकर घोड़ों को फाके आज रणभूमि जब मैं शत्रु सेना का संहार करने लगूं उसमें आप मेरी इन दोनों भुजाओं का बल देखिएगा तथो स्वास चोदया मास मनोमारुत रंग ये न त्रिपुरम राजन दैत्य धान राजन तब ब्रह्मा जी ने मन और पवन के समान भीगशाली घोड़ों को उसी ओर बढ़ाया जिस ओर दैत्यों और धानुओं द्वारा सुरक्षित वे तीनों पूर्व थे पिबद्भि चाकाशम तैर्य लोक पूजित हेह जगा भगवान क्षिप्रम जया त्रिधुभ कसाम वे लोक पूजित अश्व ऐसे तीव्र से चल रहे थे मानो सारे आकाश को पी जाएंगे उस समय भगवान शिव उन अशोक के द्वारा देवताओं की विजय के लिए बड़ी शीघ्रता के साथ जा रहे थे प्रयाते रथ रथम आस्था त्रिपुराभिमुखे भवे ननाद सुमहानादम दिशा रथ पर आरूढ़ हो जब महादेव जी त्रिपुर की ओर प्रस्थित हुए उस समय नंदी वृषभ ने संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए बड़े जोर से सिंहनाथ किया वृषभ सानदम श्रुआ भय महत विनाशम अगमस्तत्र तारका उस वृषभ का वह अत्यंत भयंकर सिंह ना सुनकर बहुत से देवशत्रु तारक नाम वाले दैत्य गण वही नष्ट हो गए अपरे विता योद्धाया अभिमुखा तथा महाराज क्रोधमूर्चित दूसरे जो दैत्य वहाँ खड़े थे वे युद्ध के लिए महादेव जी के सामने आए महाराज त्रिशूलधारी महादेव जी क्रोध से आतुर हो उठे त्रस्तानि सर्वभूतानि त्रस्ताड़ी सर्वभूता तत्र घोराड़ी तंदमृतर तत्न थोमाग्नि विष्णु नाम छोबेण ब्रह्मरुद्रो सरथो धनुष्छो अति व शबीदति फिर तो समस्त प्राणी भयभीत हो उठे सारी त्रिलोकी और भूमि काटने लगी जब वे वहाँ धनुष पर बाण का संधान करने लगे तब उसमें चंद्रमा अग्नि विष्णु ब्रह्मा और रुद्र के क्षोभ से बड़े भयंकर निमित्त प्रकट हुए धनुष के क्षोभ से वह रथ अत्यंत शिथिल होने लगा तथो नारायण समान शरभा विषरूपम समसा उज्जहार महारथम तब भगवान नारायण ने उस बाण के एक भाग से बाहर निकलकर कर का रूप धारण करके भगवान शिव के विशाल रथ को ऊपर उठाया शीतमाण रथे च नर्दमा शुषु स संभ्रमात् भगवानादम चक्रे महाबल जब रथ शिथिल होने लगा और शत्रु गर्जना करने लगे तब महाबली भगवान शिव ने बड़े वेग से घोर गर्जना की वृषभ्य स्थितो मृद्धि है पृष्ठे चमानद रुद्रो भि रुद्रो तदा स भगवान रुद्रोधिष्ठ दानवपुरुद्रोह नरोना सात यत खुराशिधा करो मानद उस समय वे वृषभ के मस्तक और घोड़े की पीठ पर खड़े थे नरोत्तम भगवान रुद्र ने वृषभ तथा घोड़े के भी पीठ पर सवार हो उस दानव नगर को देखा तब उन्होंने वृषभ के खुरों खूर, को चीरकर उन्हें दो भागों में बांट दिया और घोड़ों के स्तन काट डाले तथा प्रवृत्ति भद्रम ते गवाम द्वैध कृता हयानाम च संताम हयान आम तदा चतनावृति राजन आपका कल्याण हो तभी से बैलों के दो खूर हो गए और तभी से अद्भुत कर्म करने वाले बलवान रुद्र के द्वारा पीड़ित हुए घोड़ों के स्तन नहीं उगे अथाधिज धनु कृत्ता सर्वसात सरम युक्त पाशुपता समचित तदनंतर भगवान रुद्र ने धनुष पर प्रत्या चढ़ाकर उसके ऊपर पूर्वोक्त बाण को रखा और उसे पाशुपतास्त्र से संयुक्त करके तीनों पुरों के एकत्र होने का चिंतन किया तस्म स्थिति महाराजा रुद्रे विद्युत कार मुखे का जगमुरे वही कथा तदा महाराज उस प्रकार जब रुद्रदेव धनुष चढ़ाकर खड़े हो गए उसी समय काल की प्रेरणा से भी तीनों पूर्व मिलकर एक हो गए एक ही भाव अम्गते चै व तिपुरपागते बभुव तुम लोग हर्षो देवता जब तीनों एक होकर त्रिपुर भाव को प्राप्त हुए तब महामस्वी देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ ततो तत्देवगणा सर्व सिद्धा परमर्षय जय जयति वाचो मुमचो संस्तुतो महेश्वर उस समय समस्त देवता महर्षि और सिद्धगण महेश्वर की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे तथोग्रतःपादुर्भु त्रिपुरम निर्णत सुसुरा अनदेशोग्रभप्रो देवश्या सहयते तेजस तब असुरों का संहार करते हुए अवर्णी भयंकर रूप वाले असह्य तेजस्वी महादेव जी के सामने वह तीनों पुरों का समुदाय सहसा प्रकट हो गया स तदविकृष्य भगवान दिव्यम लोकेश्वरोधनु त्रैलोक्यसारम नमिषुम मुमोच त्रिपुरम प्रति फिर तो संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान रुद्र ने अपने उस दिव्य धनुष को खींचकर उस पर रखे हुए त्रिलोकी के सारभूत उस बाण को त्रिपुर पर छोड़ दिया उत्सृष्टि महाभाग तस्मिन् तस्सूवरे तदा महाना सरोझा से पुराण पततांबु दग्धा क्षी पद महा महाभाग उस समय उस श्रेष्ठ बाण के छूटते ही भूतल पर गिरते हुए उन तीनों पुरों का महान आर्तनाद प्रकट हुआ भगवान ने उन असुरों को भस्म करके पश्चिम समुद्र में डाल दिया एवं तो त्रिपुरम दग्धम दान वाशाप्य महेश्वर महेश्वरेण क्रुद्धेन त्रैलोक्य वितिणाम इस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाले महेश्वर ने कुपित होकर उन तीनों पुरों तथा उनमें निवास करने वाले दानों को दग्ध कर दिया सहचात्मक्रोध जो बन्हा निवार महाकाश से भस्म शोकान त्र्यक्षो प्रवृचत उनके अपने क्रोध से जो अग्नि प्रकट हुई थी उसे भगवान त्रिलोचन ने हाहा कहकर रोक दिया और उससे कहा तू संपूर्ण जगत को भस्म न कर तथा ततः प्रतिमापन्ना देवा लोकादुर्वागिग्रांडु तो अतिमोज तब समस्त देवता महर्षि तथा तीनों लोकों के प्राणी स्वस्थ हो गए सबने श्रेष्ठ वचनों द्वारा अप्रतिम शक्तिशाली महादेव जी का स्तमन किया तेनुज्ञाता भगवता जग मुह सर्वे यथागत मा प्रयत्न प्रजापति मुखा सुराह फिर भगवान की आज्ञा लेकर अपने प्रयत्न से पूर्ण काम हुए प्रजापति आदि संपूर्ण देवता जैसे आए थे वैसे चले गए एवं थ भगवान देवलोक सृष्टा मय ईश्वर देवासुर गणाध्यक्ष हो लोका नाम विदधे इस प्रकार देवताओं तथा असुरों के भी अध्यक्ष जगत श्रेष्ठा भगवान महेश्वर देव ने तीनों लोकों का कल्याण किया था यथव भगवान ब्रह्म लोक धाता पिताप सारथ्यम अकद्रे परमो विजयः तथा भविषि रुद्रस्व पितामहं सयान हयानस्य राधेय महात्मनः वहाँ विश्वविधाता सर्वोत्कृष्ट अविनाशी पितामह भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार रुद्र का सारथी कर्म किया था तथा तो जिस प्रकार उन पितामह ने रुद्रदेव के घोड़ों की भागढोर संभाली थी उसी प्रकार आप भी शीघ्र ही इस महामन राधा पुत्र कर्ण के घोड़ों को काबू में कीजिए तम कृष्णा कृष्णाच कर्ण कर्णाच फाल्कुनाच विशेषतः विशिष्टो तो राजूल नाच तचारण ना। दिवश्रेष्ठ आप श्री कृष्ण से कर्ण से, से और अर्जुन से भी श्रेष्ठ हैं इसमें कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है युद्धे हयम रुद्रकल्पस्व च्रम्हश मोदे तस्मा शक्त भवादे मक्षत्रुस्तासुरा यह कर्ण युद्ध क्षेत्र में रुद्र के समान है और आप भी नीति में ब्रह्मा जी के तुल्य हैं अतः आप उन असुरों की भांति मेरे शत्रुओं को जीतने में समर्थ हैं यथा यथाशल्या कर्ण सेतासारथि प्रमथ्य हनया कौन्तेयम् तथा शीघ्र शल्य आप शीघ्र ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यह कर्ण उस उसन अर्जुन को उसके जिसके सारथी श्री कृष्ण हैं मत कर मार डाले कई तो मद्रेसराद्याता था तथा च विजयच तथा कर्ण्यकारित मदराज आप पर ही मेरी राज्य प्राप्ति विषयक अभिलाषा और जीवन की आशा निर्भर है आपके द्वारा कर्ण का सारथी कर्म संपादित होने पर जो आज विजय मिलने वाली है उसकी सफलता भी आप पर ही निर्भर है कई कर्ण से राज्य व्यय चतिष्ठिता विजयच्राम संयच छाद्य हयोत्तम आप पर ही कर्ण राज्य हम और हमारी विजय प्रतिष्ठित है इसलिए आज संग्राम में आप इन उत्तम घोड़ों को अपने वश में कीजिए इमं चाप्य परम भूय इतिहास निबोध पे पितुर ब्राह्मण प्राह धर्मवे राजन आप मुझसे फिर यह दूसरा इतिहास भी सुनिए जिसे एक धर्मज्ञ ब्राह्मण ने मेरे पिता के समीप कहा था श्रुत्वा हेतु कार्यासंग माभूदत्र माभूत्र सल्ल कारण और कार्य से युक्त इस विचित्र ऐतिहासिक वार्ता को सुनकर आप अच्छी तरह सोच विचार लेने के पश्चात मेरा कार्य करें इस विषय में आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए भार्गवाणाम कुल जामद निर्महायसा तस्त विख्यात पुत्र से जो गुणान्व भार्गव वंश में महाजशस्वी महर्षि जमदग्नि प्रकट हुए थे जिनके तेजस्वी और गुणवान पुत्र परशुराम के नाम से विख्यात है सतिब्रम तप आस्था प्रसाद अस्त्र हेतो प्रसन्न आत्मा संयत इंद्रिय उन्होंने अस्त्र प्राप्त के लिए मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रसन्न हृदय से भारी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया भक्त्या तथ्यतुष्टो महादेव भक्तिया चाजा दर्शायास शंकर प्रत्यक्षेण महादेव स्वाम्तन सर्वशंकरः उनकी भक्ति और मन से संतुष्ट हो सबका कल्याण करने वाले महादेव जी ने उनके मनोगत भाव को जानकर उन्हें अपने दिव्य शरीर का प्रत्यक्ष दर्शन कराया महेश्वर उच राम भद्रम ते विदेवे स्वपूत महात्मा जी बोले राम तुम्हारा कल्याण हो मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं तुम क्या चाहते हो यह मुझे विदित है अपने हृदय को शुद्ध करो तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा दासमी तेह तदात्राणी भविष्य अपात्र असमर्थम चंत भार्गव जब तुम पवित्र हो जाओगे तब तुम्हें अपने अस्त्र दूंगा भृगुनंदन अपात्र और असमर्थ पुरुष को तो ये अस्त्र चलाकर जलाकर भस्म कर डालते हैं इत्युक्त तो जब तस्तु देवदेव न शूलि प्रत्युवाच महात्मा शिवसापन तभु त्रिशूलधारी देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर जब नग्नंदन परशुराम ने उन महात्मा भगवान शिव को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा यदा जाना देवेश पात्र धारण तदा श्रुश्रुवे भगवान वेदात अर्ति यदि आप देवेश्वर प्रभु मुझे अस्त्रधारण का पात्र समझे तभी मुझ सेवक को दिव्यास्त्र प्रदान करे दुर्योधन उवाच तत स तपसा चमेन निंबेन चूजोपहार बलिहोम मंत्रकृत मं आराधित सर्व बहून वर्ष गणसा दुर्योधन कहता है तदनंतर परशुराम ने बहुत वर्षों तक तपस्या इंद्र संयम मनो पूजा उपहार भेंट अर्पण होम और मंत्र जब आदि साधनों द्वारा भगवान शिव की आराधना की प्रसन्न च महादेव उभार्गव महात्मन अप्रवृत गुणा दिव्या समीपत भक्तिमा सतम्रत इससे महादेव जी महात्मा परशुराम पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने पार्वती देवी के समीप उनके गुणों का बारंबार वर्णन किया ये पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले परशुराम मेरे प्रति सदा भक्तिभाव रखते हैं एवं तस्य तस्तो बहुशो कथयत प्रभु देवता पितृणाम समक्षम अरिशूदन शत्रुसूदन इसी प्रकार प्रसन्न हुए भगवान शिव ने देवताओं और पितरों के समक्ष भी बारम्बार प्रसन्नतापूर्वक उनके गुणों का कियाका तो दैत्या शाह महाबला तय सदा दर्प मोहाद्य अंतु कस इन्हीं दिनों की बात है दैत्य लोग महान बल से संपन्न हो गए थे वे दर्प और मोह आदि के वशीभूत हो उस समय देवताओं को सताने लगे तथा संभोज विविधास्तान हंसुम कृत निश्चया चक्रु शत्रु बधे यत्न नह सें कुजे तुम हे पता तब संपूर्ण देवताओं ने एकत्र हो उन्हें मारने का निश्चय करके शत्रुओं के वध के लिए यत्न किया परंतु वे उन्हें जीत न सके अभिगम्य तेवा महेश्वर मुतिम प्रसाद भक्तिया जय शत्रुगण निधि तत्पश्चात देवताओं ने उमा वल्ल्लभ महेश्वर के समीप जाकर भक्तपूर्वक उन्हें प्रसन्न किया और कहा प्रभो हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए प्रतिज्ञा यो देव दैवता नाम भार्गव रामम भार्गव आहूय सौभ्यभा तथ तब कल्याणकारी महादेव जी ने देवताओं के समक्ष उनके शत्रुओं का संहार करने की प्रतिज्ञा करके भृगुनंदन परशुराम को बुलाकर इस प्रकार कहा रिपुन भार्गव देवा दे सर्वान्हागतान लोकानाम हित कामार्थम भार्गव तुम तीनों लोकों के हित की इच्छा से तथा मेरी प्रसन्नता के लिए देवताओं के समस्त समागत शत्रुओं का वध करो एवक्त प्रत्युवाच त्र्यंबक वरदम उनके ऐसा कहने पर परशुराम ने वरदायक भगवान त्रिलोचन को इस प्रकार उत्तर दिया राम उच का सप्तिर मम देवेश संयुगे से संयुगे निहंतुम दानवान्न सर्वान्ता परशुराम बोले देवेश्वर मैं तो अस्त्र विद्या का ज्ञाता नहीं हूँ फिर युद्धस्तन में अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा रण दुर्मत समस्त दानवों का वध करने के लिए मुझ में क्या शक्ति है महेश्वर उवाच ग मदनुज्ञा निहन्य से श्रात्रह श्रात्रन विजिता चरकु सर्वान्न गुणा प्राप्य सी महेश्वर ने कहा राम तुम मेरी आज्ञा से जाओ निश्चय ही देव देवशत्रुओं का संहार करोगे उन समस्त वैरियों पर विजय पाकर प्रचुर गुण प्राप्त कर लोगे ये त्रुवा तुवनम प्रतिगृहया चर्व राम स्वस्त नो धान आभ्रभित देव शत्रुस्तान् महादर्प बलानतान उनकी आवाज़ सुनकर उसे सब प्रकार से शिरोधार्य करके परशुराम स्वस्त्यवाचन आदि मंगलकृत्य करने के पश्चात दानवों का सामना करने के लिए गए और महान दर्प एवं बल से संपन्न उन देव देवशत्रुओं से इस प्रकार बोले मम युद्धम प्रयक्ष ध्व दैत्या युद्ध मतटा प्रषि तो तेव देंवते बेट वो निजेतुरा युद्ध के मत से उन्मत्त रहने वाले दैत्यों मुझे युद्ध प्रदान करो महान असुरगण मुझे देवाधिदेव महादेव जी ने तुम्हें परास्त करने के लिए भेजा है भार्गवीनाथ दैत्या युद्धम पृथ प्रमो सता भार्गव नंदन भद्रास प्रहार इव भार्गव सदानवे छतुम दग्नोतम भृगवंशी परशुराम के ऐसा कहने पर दैत्य उनके साथ युद्ध करने लगे नंदन राम ने सम्रांगण में वज्र और विद्युत के समान स्पर्श वाले प्रहारों द्वारा उन दैत्यों का वध कर डाला साथ ही उन विश्रेष्ठ जमदग्ध कुमार के शरीर को भी दानवों ने क्षत कर डाला संस्पृष्ट स्थाणुना सद निवृण समझात रहीत भगवान देव कर्मण तेन ती परन्तु महादेव जी के हाथों का पर स्पर्श पाकर परशुराम जी के सारे घाव तत्काल दूर हो गए परशुराम के उस शत्रुविजय रूपी कर्म से भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए वरान्दा बहु विधा भार्गवाज महात्मने महात्मे उतना प्रीतिलाम उन देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शिव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महात्मा भार्गव को नाना प्रकार के वर प्रदान किए निपाताव श्राण शरीरे या भवतुजा तया ते मानुस कर्मा व्यपोर्णम ऋकुनंदना गृहात्सका सात उन्होंने कहा भृगुनंदन दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों के आघात से तुम्हारे शरीर में जो चोट पहुंची है उससे तुम्हारा मन मानवोचित कर्म नष्ट हो गया अब तुम देवताओं के ही समान हो गए अतः मुझसे अपनी इच्छा के अनुसार दिव्यास्त्र ग्रहण करो दुर्योधन उवाच तत्णी समानी बराश मन लब्ध् बहु विधान राणम्य शिषा भव्य देश जगाम स महात दुर्योधन कहता है राजन तब राम ने भगवान शिव से समस्त दिव्यास्त्र और नाना प्रकार के मनोवांछित वर पाकर उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया फिर वे महातपस्वी पुरुष देवेश्वर शिव से आज्ञा लेकर चले गए एवं एतरावृत्तम तदाकथित शि भार्ग गोपी ददो दिव्यम धनुर्वेदम महात्मे राजन इस प्रकार यह पुरातन वृत्त उस समय ऋषि ने मेरे पिताजी से कहा था पुरुष सिंह परशुराम ने भी अत्यंत प्रसन्न हृदय से महामना कर्ण को दिव्य धनुर्वेद प्रदान किया है वृजनम्भि भवे किंचित यदि कर्ण से पार्थिव न स्मस्व्या प्रादासन भृगुनंदन भूपाल यदि कर्ण में कोई पाप या दोष होता तो भृगुनंदन परशुराम इसे दिव्यास न देते नापि सूतक जात कर्णम वंडे कथंचन हम वे क्षत्रियां कुलम विशिष्टम अवबोधा कुलश से मतिरम राजन मैं किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं करता कि कर्ण सूत कुल में उत्पन्न हुआ है मैं इसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देव पुत्र मानता हूँ मेरा तो यह विश्वास है कि इसकी माता ने अपने गुप्त रहस्य को छिपाने के लिए तथा इसे अन्य कुल का बालक विख्यात करने के लिए ही सूत कुल में छोड़ दिया होगा सर्वथाज कर्ण सूतकुल्भव सकुंडलम सक दीर्घबा महारथं कथमा सज समृगे व्याघ्रम जने शल्य मैं सर्वथा इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस कर्ण का जन्म सूत कुल में नहीं हुआ है इस महाबाहु महारथी और सूर्य के समान तेजस्वी कुंडल कवच विभूषित पुत्र को सूत जाति की स्त्री कैसे पैदा कर सकती है क्या कोई हरिणी अपने पेट से बाघ को जन्म दे सकी है यथा भुजौ पीड़ो नागराज करोपमह वक्ष पश्चिम शालम चर्वशत्रु निबर्गण न्वेथ प्राकृत कचिक कर्णों वैकर्तनों वृष महात्मा शेष राजेन्द्र राम शेष प्रतापवान् राजेंद्र गजराज के सुंदर दंड के समान जैसी इसकी मोटी भुजाएं हैं तथा तो समस्त शत्रुओं का संहार करने में समर्थ जैसा इसका विशाल वक्षस्थल है इससे सूचित होता है कि परशुराम जी का यह प्रताप इसे महामनस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण कोई प्राकृत पुरुष नहीं है इति श्री महाभारती कर्णपरवणि त्रिपुरधोपाख्या चतुस्िंसोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत महाभारतकर्णपरवणि त्रिपुरधोपाख्यान विषय चौंतीसवा अध्याय पूरा हुआ